गीता तत्व चिंतन पंडिता समदर्शिना दो ईश्वर को कर्म प्रेरक मानने का दोष यदि ईश्वर को जीव में कर्तृत्व तो कर्म और कर्मफल सहयोग की रचना करने वाला मान लिया जाए तब तो जीव सर्वथा परतंत्र हो जाएगा फिर ईश्वर भी जीव के कर्मों से लिप्त माना जाएगा यदि ईश्वर जीव को कर्तित्व तो और कर्म फल प्रदान करता है तब तो यही मानना पड़ेगा कि जीव के भले बुरे कर्मों की प्रेरणा ईश्वर ही देता है परिणामस्वरूप वह भी शुभ या अशुभ से जुड़ा माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति मुझे अच्छे और बुरे कार्यों में लगाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उस व्यक्ति की अच्छे और बुरे कर्म फलों में रुचि है ईश्वर ऐसा नहीं है यही बताने के लिए पूर्व श्लोक में कहा गया कि जीव में कर्म करतापन और कर्मफल का सहयोग रचने वाला ईश्वर नहीं है अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसीलिए वह ईश्वर विभू सर्वव्यापी होता हुआ भी न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को भले ही वह विभू होने के कारण सभी जीवों के भीतर व्याप्त है पर वह साक्षी भाव से स्थित है उसकी विद्यमानता मात्र से मनुष्य का अंतकरण सक्रिय हो बुरे या अच्छे कर्मों की ओर होता है दो ईश्वर का साक्षी भाव बिजली का दृष्टांत बिजली के भौतिक दृष्टांत के द्वारा ईश्वर या आत्मा के साक्षी भाव को मोटे तौर पर समझाया जा सकता है बिजली से विपरीत गुण धर्म वाले कर्म होते दिखाई देते हैं वह ताप देती है तो शीत भी वह शीत भी वह आकर्षण करती है तो विकर्षण भी पर इसके लिए बिजली जिम्मेदार नहीं है वह तो यंत्र पर निर्भर है कि वह ताप प्रकट करता है या शीत आकर्षण की क्रिया या विकर्षण की क्रिया विद्युत का इन क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव है इसी प्रकार अनंत विपरीत गुण धर्माश्रय ईश्वर को मनुष्य के शुभ या अशुभ कर्म से कोई मतलब नहीं वह जो सबके भीतर व्याप्त है तो उसकी विद्यमानता ही मनुष्यों के मनो को उनके अपने संस्कारों के अनुसार क्रियाशील बना देती है और जीव अच्छे या बुरे कर्म करते दिखाई देते हैं 238 अज्ञान के आवरण के कारण ईश्वर की प्रेरकता ऐसा होते हुए भी ईश्वर को कर्ता कर्म और कर्मफल का जो हेतु देखा जाता है उसका कारण है जीव के ज्ञान का अज्ञान के द्वारा ढका जाना यह अज्ञान अनादि सिद्ध है और ऐसी भ्रांति पैदा करता है कि ईश्वर ने मुझे मेरे कर्म का उचित फल नहीं दिया जबकि दूसरे को अधिक दे दिया अब मनुष्य का अहंकार इस अज्ञान का हेतु है या अज्ञान उसके अहंकारों को जन्म देता है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता यह पहली वैसी ही है जैसे बीज पहले या वृक्ष प्रश्न उठता है कि यदि अज्ञान अनादि है तो उसका अंत भी नहीं होगा इस पर कहते हैं कि नहीं अज्ञान का नाश होता है ज्ञान न तो तद्ज्ञानम यशित महात्मन तेषादित्यवत् ज्ञानम, ते ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम परंतु जिसका वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान द्वारा नाश को प्राप्त हुआ है उनके लिए वह ज्ञान उस परम तत्व या सत्य को सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है